में हम लोगों ने यह सुना के जीवन में दो प्रकार के धर्म हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है एक स्वधर्म और दूसरा शरीर धर्म इनके पालन से व्यक्ति का कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण होता है हम सभी के लिए समान रूप से यह समस्या आज अपने सामने खड़ी है कि हमारा व्यक्तिगत कल्याण कैसे हो और सुंदर समाज का निर्माण कैसे हो हम स्वयं अपने भीतर भी शांति की आवश्यकता महसूस करते हैं और जिस जन समाज में हम रहते हैं उसमें भी शांति बनी रहे इसकी भी आवश्यकता हम लोगों को मालूम होती है कि नहीं होती है। होती है है सामाजिक हम लोग समूह में रहते हैं तो हमारे भीतर भी शांति बनी रहे और जिस समूह में अपने को रहना है उस समूह में भी परस्पर शांति विश्वास प्रेम बना रहे तो जीना अच्छा लगता है ऐसे तो भीतर की भी अशांति हम सब लोग सहन कर ही रहे हैं और बाहर की भी अशांति संघर्ष उपद्रव सब कुछ हम लोग सहन कर रहे हैं तो एक तो विदश हो करके अप्रिय दशा को सहन करते रहना और ज्यो त्यों करके जिंदगी का भार ढोना ये तो कोई जीना नहीं होता है और एक ऐसी जिंदगी कि जिसमें भीतर भी अच्छा लग रहा है बाहर भी अच्छा लग रहा है भीतर भी शांति और प्रियता भरी हुई है और बाहर भी जिस समूह में हम हैं, वहाँ भी शांति और प्रियता भरी हुई है तो ऐसा जीना अगर मिले तो हम सब लोग बहुत पसंद करेंगे ऐसा जीना हम सब लोगों के लिए संभव है इसका उपाय क्या है तो सचमुच हम सभी भाई बहनों को इस विषय में बहुत ही दृढ़ता के साथ मान ही लेना चाहिए कि मानव जीवन सार्थक तभी होता है जब की वह अपने कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण में सफल हो जाए तभी वो सार्थक होता है उसकी सार्थकता का उपाय तो महाराज जी बताते हैं कि शरीर धर्म और स्वधर्म का पालन करो धर्म किसको कहते हैं कि जिसके पालन से आपका अभ्युदय हो जाए विकास हो जाए धर्म किसको कहते हैं कि जिसको छोड़ देने से आपकी मानव संज्ञा समाप्त हो जाए उसको धर्म कहते हैं अलग अलग नाम पर अलग अलग धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, वह तो किसी विशेष आवश्यकता से उत्पन्न हुए यदि आप बाहरी मजहबी सांप्रदायिक मतभेदों की सीमाओं को छोड़ दीजिए तो मनुष्य होने के नाते मानव मात्र का शरीर धर्म और स्वधर्म एक ही है दो हो ही ही नहीं सकता। इस दृष्टि से हम विचार करेंगे, तो आपको बहुत ही सहज रास्ता दिखाई देगा कि कैसे हम भीतर बाहर की शांति और प्रियता को सुरक्षित रख सकते हैं संसार में रहने का एक बड़ा भारी दायित्व हम लोगों पर आता है वह क्या है कि शरीर धर्म का ईमानदारी के साथ पालन करो क्या करो कि जिस संसार में जिस समाज में जिस देश में रहना है तो निकटवर्ती जन समुदाय के प्रति सद्भावना रखो और सहयोग दो सद्भावना रखने का अर्थ क्या है कि भीतर भीतर जैसे जैसे आपको अपने कल्याण अभिष्ट है ऐसे ही जन समूह के प्रति यह भाव दिल में रखो कि हे परमात्मा सबका भला हो हे भगवान सबका कल्याण हो सभी सुखी रहे सबका विकास हो ये बहुत बड़ी चीज है इससे संसार का विकास जो होगा वो आपको तो होगा ही लेकिन इससे हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और बड़ी साधना है, तो बड़ी है। तो जब हम सभी का भला मनाएंगे और सबके प्रति कल्याण भावना रखेंगे तो किसी के साथ बुराई करने का कोई संकल्प अपने में नहीं उठेगा तो कितनी बड़ी बात हो गई अगर मेरे चित्त में किसी के प्रति कोई बुरा संकल्प न उठे तो चित्त शुद्ध तो है ही बुरे संकल्पों से उसमें अशुद्धि आ जाती है, विकृति आ जाती है हो जाता है, तो बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे और यथा संभव निकटवर्ती जनसमुदाय को सहयोग देना यथा संभव, जितना हो सके उतना सहयोग देते रहिए दूसरों के काम आते रहिए और बिना किसी मतलब के किसी प्रकार की, की, की आशा रखकर नहीं कि हम इनके साथ ऐसा करेंगे तो ये भी हमारे साथ ऐसा करेंगे तो इसमें साधना नहीं बनेगी यह तो लेन देन का व्यवहार हो जाएगा कि जैसे भाई किसी पड़ोसी के घर में कोई कष्ट आ गया तो हम सभी ऐसा सोचते हैं कि चलना चाहिए उसके पास उसकी मदद करनी चाहिए क्यों तो इसलिए कि कि आज इसके पर संकट आया है कल हमारे पर भी आएगा तो ये हमारा साथ देगा तो ये दुनियादारी की बात है अच्छी बात है बुरी बात नहीं है लेकिन ये सागर की बात नहीं है शरीर धर्म का पालन करके शरीर के बंधन से ऊपर उठने की का ध्येय जिसका है वो शरीर धर्म का पालन करेगा सहयोग और सद्भाव सबके प्रति रखेगा लेकिन उसके बदले में वह संसार की की किसी वस्तु आशा नहीं करेगा चाहे मिटीरियल चाहे वर्बल दोनों ही प्रकार का प्रतिदान होता है वस्तु के रूप में भी प्रतिदान होता है और वचन के रूप में भी प्रतिदान होता है तो थोड़ी थोड़ी सी बात में हम लोगों ने सीखा है धन्यवाद और फिर कहते हैं हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं फिर कहते हैं आप बड़े भले आदमी हैं तो ये सब वर्बल कहलाता है है ये पुरस्कार ही तो इस प्रकार की आशा न रख करके जितना सहयोग और सद्भाव रखते बने हम रखें सद्भाव में तो किसी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती वह तो असीम होता है सारे संसार के सभी सभी मनुष्यों का, का प्राणियों भला मनाने में में कोई अपने को असमर्थ अनुभव नहीं करेगा, और सहयोग देने सबकी सीमाएं हैं, तो अपने पास जितनी सामर्थ्य है उतनी ही सामर्थ्य को लेकर सहयोग देते रहिए शरीर धर्म का पालन हो गया अब आप सोच करके देखिए कि आज हमारे सामाजिक जीवन में इतनी विषमता आ गई है इतनी विषमता आ गई है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते प्रेम पूर्वक दिल खोलकर कर बातचीत नहीं कर सकते अपना सुख दुख नहीं सुना सकते एक दूसरे से मदद नहीं ले सकते हर समय शंकालु होकर घर से बाहर निकलना पड़ता है दो तीन दिन पहले एक सज्जन आए थे तो वो कहने लगे कि किसी काम से घर के बाहर निकलो तो लौट के आ जाओ तो भला समझो कि आ गए नहीं तो आजकल पता ही नहीं नहीं है कि कि घर से से निकला हुआ आदमी सवेरे काम करने गया शाम को कुशल पहुंचेगा ऐसी दशा हो गई है तो यह दशा जो हो गई है इस दशा को सामने रखकर देखिए कि अगर सत्संग के प्रभाव से हम सभी भाई बहन मनुष्य होने के नाते शरीर धर्म का पालन आरंभ कर दें तो समाज की दशा सुंदर हो जाएगी कि नहीं अगर दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना पैदा ही ना हो तो भीतर जब दुर्भावना पैदा होती है तब तो बाहर गलत काम होते हैं तो सभी मनुष्य शरीर धर्म का पालन करने के लिए सबके प्रति सद्भाव रखना आरंभ कर दें तो मन में दुर्भाव पैदा ही नहीं होगा तो कोई किसी के साथ बुराई कर सकेगा नहीं कर सकेगा और बुराई का अंत हो गया तो केवल भलाई ही भलाई रह जाएगी तो कितना सुंदर समाज बन जाएगा बहुत शांति हो जाएगी और भीतर से अगर किसी के प्रति बुराई की भावना नहीं उठ रही है तो चित्त में कितनी शांति और शुद्धि आ जाएगी तो अपने भीतर भी शांति आ गई अपने बाहर भी शांति आ गई तो ऐसा एक सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए और मनुष्य की आंतरिक और बाहरी शांति को सुरक्षित रखने के लिए किसी किसी विशेष पैटर्न का गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता कि खास प्रकार की शासन प्रणाली बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ये संभव नहीं हुआ और नहीं तो तो विदेशी शासन को हटाने में जिन लोगों ने सारी जिंदगी तप किया और कष्ट सहन किया तो वे लोग आंसुओं से रो रोकर दुखी होकर रो कर यह कहकर प्राण त्याग कर चले गए दुनिया से कि क्या बताएं हम नहीं जानते थे राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भी देशवासियों का दुख नहीं मिटेगा दुख, दुखी हो, हो करके चले गए दुनिया के प्रकाश जी के मुख से मैंने सुना था एक बार आंकी में बोल रहे थे तो कह रहे थे दिस इज फ्रीडम फॉर विच वी शेड आवर ब्लो दुखियों के कह रहे, क्या ये वही स्वाधीनता है जिसके लिए हमने अपना रक्त बहाया नहीं हुआ तो शासन प्रणाली बदलने से सुंदर समाज नहीं बना क्यों क्योंकि मनुष्य सुंदर सुंदर नहीं हुआ तो समाज समाज कैसे होगा के गठन को बदल डालने से सुंदर समाज नहीं बना क्यों क्योंकि मनुष्य सुंदर नहीं हुआ तो समाज सुंदर कैसे बनेगा सतसंग का एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिससे एक एक व्यक्ति एक एक भाई एक एक बहन अपने को सुंदर बना ले तो सारा समाज सुंदर हो सकता है तो मुझे तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने को कहती हूँ सभी को तो नहीं कह सकती अपने को मैं कहती हूँ कि अगर मनुष्य है और उसको प्रकृति प्रदत्त प्रभु प्रदत्त कुछ विशेष शक्तियाँ मिली है तो ऐसे मनुष्य को समाज में रहने का अधिकार ही तब है जबकि वो प्रकृति के विधान को माने शरीर धर्म स्वधर्म का पालन करे और जो प्रकृति के विधान को मानने के लिए तैयार नहीं है स्वधर्म शरीर धर्म का पालन करने को तैयार नहीं है तो मैं कहूंगी अपने को कि मुझे मानव समाज में रहने का अधिकार नहीं है सोचना शरीर धर्म हो गया अब इसका कितना संबंध है आपके आध्यात्मिक विकास से अब सोच करके देखो कि भीतर अगर किसी के प्रति भी है और किसी के प्रति दुर्भावना है तो राग द्वेश मिटेगा नहीं मिटेगा और राग द्वेश नहीं मिटेगा तो ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का रस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो सत्संग का सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा कहने में डरना नहीं नहीं चाहिए घबराने की कोई बात है है ये तो हमारा आपका अपना चित्र है जो सामने दिखाई दे रहा है कि अगर शरीर धर्म और स्वधर्म का पालन करने के लिए हम तैयार नहीं है तो मैं क्या बताऊं जिन जिन मजहबों का संप्रदायों का प्रदुर्भाव संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ उन्हीं मजहबों और उन्हीं संप्रदायों के आग्रह से समाज में घोर अनर्थ हुआ मजहब के नाम पर गैर मजहबी काम संसार में किसने किया मनुष्यता को भूल जाने वालों ने किया मानव धर्म पर विचार नहीं करने वालों ने किया मजहब से जीवन को सुंदर नहीं बनाया और मजहब का आग्रह लेकर के समाज को दुखी किया यह हुआ तो इस दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक बात है कि हम मनुष्य है और शरीर को लेकर संसार में रहते ही हैं और समाज के साथ मिले हुए रहते हैं तो ऐसी दशा में हम भाई बहनों को शरीर धर्म के पालन पर ध्यान देना चाहिए अगर इस धर्म का त्याग हम कर देते हैं कि सबके प्रति सद्भाव नहीं रखेंगे और सबको सहयोग नहीं देंगे इसका हम त्याग कर देते हैं तो अपना चित्त भी शुद्ध नहीं रह सकता और समाज की शांति भी सुरक्षित नहीं रह सकती एक बात हो गई अब दूसरी बात महाराज जी कहते हैं कि अब स्वधर्म भी है तुम्हारा क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व जो है उसमें एक पहलू भौतिक तत्वों का है तो दूसरा अलौकिक तत्वों का भी है भौतिक तत्वों से तीनों शरीरों की रचना हुई है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थल जगत सूक्ष्म जगत और कारण जगत ये सब एक ही रूप के हैं। तो भौतिक तत्वों से इनकी रचना हुई है और ये भी हमारे साथ लगे हुए हैं हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व वे। एक एक अपनी पर्सनलिटी जो है उसमें भौतिक तत्व भी है और अलौकिक तत्व भी है अलौकिक तत्व क्या है कि जहाँ पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ बदलने वाला परिवर्तनशील मरणशील शरीर अपने पास है उसी स्थान पर उसी पर्सनालिटी में अहम रूपी अणु के रूप में ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का अलौकिक तत्व भी विद्यमान है तो यह व्यक्तित्व जो मनुष्य का है यह बड़ा ही विलक्षण कम्बिनेशन है लौकिक और अलौकिक तत्वों का बड़ा विलक्षण कम्बिनेशन है ऐसा ऐसा अजीब संमिश्रण सं है कि कि इसमें अगर भौतिक तत्वों को प्रधानता दे दो उनसे चिपक जाओ तो सब भौतिक लक्षण अपने पर आरोपित हो जाते हैं और अलौकिक तत्वों को प्रधानता दे दो उनकी उनकी अभिव्यक्ति का पुरुषार्थ आरंभ कर दो तो अलौकिक विभूतियाँ सब प्रकट हो जाती हैं। ऐसा विलक्षण कम्बिनेशन है ये मनुष्य का व्यक्तित्व इस दृष्टि से केवल शरीर धर्म के पालन से जीवन का पूर्ण विकास नहीं होता तो स्वधर्म का पालन भी अनिवार्य है और वह स्वधर्म क्या है तो के रूप में महाराज जी ने तीन वाक्य बताए एक कहा कि अपने द्वारा ज्ञान के प्रकाश में देख करके इस बात को स्वीकार करो कि दृश्य जगत में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है और दृश्य जगत से मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सर्व समर्थ प्रभु अपने हैं तो दो बातें ज्ञान से सिद्ध हैं और एक बात विश्वास से साध्य है ईश्वरीय विभूतियों की अभिव्यक्ति को ज्ञान सिद्ध नहीं कहा गया विश्वास से साध्य कहा गया अभिव्यक्ति हो जाती है व्यक्ति के अनुभव में बात आ जाती है तो मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए यह ज्ञान से सिद्ध है और सर्वसमर्थ प्रभु ही मेरे अपने हैं, यह विश्वास से साध्य है ज्ञान से सिद्ध कैसे है कि यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है अर्थात आपके आपके लिए देखने का विषय जो बन सकता है आपकी दृष्टि का विषय जो बन सकता है वह है आपका व्यक्तिगत नहीं हो सकता अपना नहीं हो सकता स्व नहीं हो सकता अगर स्व होता तो आपका दृश्य नहीं बन सकता था ये दर्शन पकड़ में आ रहा है हैं? जिसका दृश्य बन गया वो नहीं हो सकता उससे आप दूरी अनुभव कर रहे हैं यह मेरा हाथ है ये मेरी आखे हैं, यह मेरी सामग्री है तो मैं से जो भिन्न है वो दृश्य बनकर आपके सामने आता है चाहे बाहर का दृश्य देखो चाहे भीतर का दृश्य देखो आंखों को बंद करके अनेक प्रकार की धारणा करके अनेक प्रकार की कल्पना करके अनेक प्रकार की आसक्तियों का स्टेम्प लगा के हम लोग भीतर भीतर भी बहुत से दृश्य देखते हैं लेकिन दार्शनिक शक्ति को सामने रखकर विचार करिए तो यह बात विचार से सिद्ध हो जाती है कि जो तुम्हारा दृश्य बन सकता है भीतर अथवा बाहर वह जीवन नहीं हो सकता ठीक है तो महाराज जी ने इस दार्शनिक सत्य को बड़े जोर से स्थापित किया कहा कि भैया जो तुम्हारा दृश्य बन सकता है वो जीवन नहीं बन सकता और जो तुम्हारा जीवन है उसका दृश्य नहीं बन सकता ठीक है इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने में किसी को भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि दृश्य मात्र में मेरा व्यक्तिगत निजी कुछ नहीं है अरे ऐसा मानने में कोई नुकसान नहीं होगा भाई दृश्य जिसने बनाया उसका है सृष्टि जिसने बनाई है उसकी है और जहाँ है वहाँ है वैसी है वैसी है मैं मैं उसमें से किसी वस्तु को पकड़ कर अपनी करके मान लूं तो मेरे मान लेने से वस्तु मेरी हो नहीं जाती लेकिन मुझको बड़ा भारी घाटा लगता है कि मैं उस वस्तु की ममता में बंध जाती हूं मेरे मान लेने से वस्तु मेरी हो नहीं जाती है और मानते ही रहे मानते ही रहे मानते ही रहे और सब कुछ हाथ में से निकल गया निकल गया कि नहीं निकल गया निकल गया शरीर में युवावस्था का आना सभी भाई बहनों के सभी शरीर धारियों के लिए एक अनिवार्य प्राकृतिक तथ्य है और शरीर धारी होने के नाते युवावस्था सब प्रकार से उपयोगी है और सभी उसको पसंद करते हैं सुख भोग के लिए भी उपयोगी है योग की साधना के लिए भी उपयोगी है जो भी करो सब बातों के लिए वह अवस्था बहुत ही उपयोगी है तो उपयोगी भी है हम लोगो को पसंद भी है उसको रखना भी चाहते थे निकल गई की ठरी है बहुतों में से निकल गई और शेष में से निकल रही है और भी और जितने शरीर बनेंगे सब में वो अवस्था आएगी भी और पसंद करते ही रहोगे मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते ही रहोगे और निकल के चली जाएगी तो वो मेरी है ऐसा कहना बुद्धिमानी तो नहीं मालूम होती शब्द में अपने मुंह से काय को कहू बुद्धिमानी तो नहीं मालूम होती ना? तो यह बात बिल्कुल ज्ञान से सिद्ध है दृश्य जगत में किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कुछ नहीं है फिर जब शरीर पैदा हुआ था तो केवल एक शरीर ही था नंग धड़ंग उसके पास कुछ नहीं था लेकिन आज तो उसके पास बहुत सामग्री चारों ओर बहुत इकट्ठी हो गई है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा इसकी क्या उपयोगिता है इसकी क्या सार्थकता है तो इसकी सार्थकता ये है कि शरीर और संसार के सहयोग से जो भी कुछ अपने को प्राप्त जैसा लगता है तो उसको कृपा पूर्वक अपने पर दया करके सब कुछ जगत की सेवा में लगाते चले जाओ अपना मानोगे नहीं तो संसार तुम्हें छू नहीं सकेगा अगर अपना नहीं मानोगे तो मैंने ऐसे सेवा भावी व्यक्ति को देखा है अभी वे जीवित हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं गरीब घर का लड़का 14 वर्ष की उम्र में ग्लैंड टीबी हो गया सारा गला टीबी के ग्लैंड से भर गया चिकित्सा सुख सफान करवा सके गरीब आदमी ऐसा लगा लड़का गया प्रभु की कृपा हो गई ठीक हो गया तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो गई थी अब जो मुझे समय मिला है ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद ही मालूम होता है तो अब मैं सुख का भोग नहीं करूँगा भगवान की सृष्टि की सेवा करूँगा तो तब से वो सेवा कर रहे हैं अब तो 45 वर्ष के हो गए होंगे महाशय जी महाशय जी कहलाते हैं तो उनके इस सेवा भाव से प्रभावित होकर के समाज लाखों लाख की संपत्ति और और और और चावल और और आटा गरम कपड़े और दवाइया और, और पुस्तकें शरीरों के लिए और मनुष्य के जीवन के विकास के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो समाज उनके आगे भर नहीं रहा है बैठे रहते हैं और चारों ओर ढेरी लगी रहती है यहाँ से जमीन पर से लेके छत के ऊपर तक पहुँचने वाली अनाज की और कपड़ों की और सबकी ढेरी लगी रहती है और वो भला आदमी बैठ करके खुले हाथ से आनंद पूर्वक बांट का रहता है बांट का रहता है देने वाले आकर के दे जाते हैं महाशय जी इसको सेवा में लगा देना और लेने वाले आकर के ले जाते हैं महाशय जी आज हमको किताब चाहिए आज हमको फीस चाहिए आज हमको दवाई चाहिए आज हमको कपड़े चाहिए खाना चाहिए आता रहता है वो देता रहता है और एक तिनका उसमें से अपने लिए नहीं छूटे जब, जब थी जब घर में थे जब उनके माता पिता जीवित थे तो मेहनत मजदूरी करके बाप की कमाई में से मामूली रोटी उनको खाने को मिलती थी तो वो बाप की कमाई का हिस्सा ही उसी में से घर में जाकर के के आते थे और अभी थोड़े दिन पहले उनसे मेरी भेंट हुई तो मैंने पूछा महाशय जी खत कैसे चल रहा है तो हंसने लगे कहने लगे कि पिताजी का शरीर तो अब नहीं रहा तो हमने कहा कि फिर कौन खिला रहा है तो बोले की पिताजी की दुकान किराए पर चल रही है उसी में से घर के लोग तो रोटी दे देते हैं खा लेता हूँ तो फटे कपड़े पहनते हैं रूखी रोटी खाते हैं और लाख करोड़ उनके सामने बरस रहा है और बांट रहे हैं तो जो कुछ उनके सामने आ रहा है उसमें से किसी एक तिनके को भी उन्होंने अपनी करके नहीं माना इसलिए संसार उनको छूटा नहीं है कितना भी आ जाओ कितना भी कोई दे जाओ ढेरी लगी रही है और बांटते जा रहे हैं मैं वहां उपस्थित थी तो मुझको बुलाने आए कि माता जी आज आप चलिए आपके हाथ से गरम कपड़े और कंबल ये तो सब हम बंटवाएंगे तो सत्संगी लोग सब लोग खड़े है वहाँ काम करने वाले वो तो आ रहे हैं लेने वाले आप चलिए तो मैं बहुत हर्षित हो गई हमने कहा चलो भाई गंगा जल से गंगा पूजा कर दूंगी मैं जा करके मुझको कुर्सी डाल दी बैठा दिया और एक तरफ से देने वाले नाप नाप करके काट काट करके देते जा रहे हैं दूसरी तरफ बटता जा रहा है बड़ा आनंद आता है तो सच मानिए की आप सोना हीरा मोती अनाज फूल फल दूध वस्त्र संसार की सामग्री में आप डूबे रहिए तब भी संसार आपको छू नहीं सकता समझ में आता है छूएगा नहीं तुमको ऐसा नहीं है कि सम, समाज की सेवा करने चले तो घुसते गए घुसते गए अरे तुम बाहे को घुसोगे घुसता हुआ दिखाई देता है शरीर तो शरीर समाज से बाहर करता की कहाँ ले जाओगे इसको हाथ पांव के द्वारा दौड़ करके समाज में जा रहे हो देने वाले वस्तु दे रहे हैं तो हाथ से उठा उठा करके एक दूसरे से बिछड़े कब थे की आज आपको लगता है की मैं घुस रहा हूँ अरे तुम बाह को घुस रहे हो जो घुसा हुआ है वो ही घुसा है तुम कभी नहीं घुस सकते अगर इस संसार की वस्तु में से समाज ने मुझ पर विश्वास करके सामग्री मुझे दी है प्रकृति ने मेरी उदारता से प्रसन्न हो करके अपनी उदारता का दरवाजा चौड़ा कर दिया बरस रहा है मेरे सामने सामान तो समाज की उदारता से बरस रहा है प्रकृति की उदारता से बरस रहा है प्रभु की कृपालता से सामान मेरे पास आ रहा है तो सामान के आने ऐसी मुझ में बंधन नहीं होगा और समाज में घुसने से मुझ में, में बंधन नहीं लगेगा तो ना ना आने वाली वस्तु वस्तु को अपना मानोगे और ना दी हुई में तुम्हारी कोई ममता होगी ना तुम्हारा कोई अभिमान होगा न ना मेरे लिए आ रहा है न मेरे लिए जा रहा है बंधन काहे का कोई बंधन नहीं हो सकता है लेकिन मैंने भी समाज के साथ संबंध रख के देखा है समाज का काम करके देखा है तो आई हुई वस्तु को अपनी मानने की भूल न करू मैं इसमें तो काफी सावधानी रहती है लेकिन थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है मुझे समय समय पर कि जिस काम के लिए मैंने जिंदगी लगाई उसमें अगर कहीं त्रुटि दिखाई दे तो भीतर भीतर थोड़ी तकलीफ होने लगती है ऐसा लगता है कि इतना परिश्रम मैंने किया इतना समय मैंने लगाया, इतनी एनर्जी मैंने खपाई और जिनके लिए किया उनको सूझ नहीं रहा है, तो वे सदुपयोग नहीं कर रहे हैं दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि की हुई परिश्रम और, और रखे हुए सद्भावना का फल किसी न किसी रूप में देखना अपने को पसंद आ गया तो उसमें कुछ त्रुटि दिखाई दे तो थोड़ा कष्ट होने लगता है यह भी नहीं होना चाहिए और जब मैं देखती हूँ दिमाग उलझ रहा है और चिंतन बढ़ रहा है तो मैं कहती हूँ कि हम कहीं कोई परेशान हो जाए जिसकी सृष्टि उसको मुबारक हो ऐसा मैं कह के अपने को हल्का करती हूँ हे सृष्टि करता ये तुम्हारी सृष्टि तुमको मुबारक हो तुम जानो भाई तुम्हारी सामर्थ्य जाने तुमको अच्छा बना के रखना है अच्छा बना के रखो तुम्हें जो खेल खेलना है तो खेलो मुझ पर कृपा करो मैं न फंसने पाऊँ तो थोड़ा अपने को सावधान करने की जरूरत पड़ती है और नहीं तो वस्तुओं के आ जाने से कोई आदमी नहीं फंस सकता धन के अधिक उपार्जित तो हो जाने से कोई लोग नहीं बन सकता आज्ञा सुशील कहना मानने वाले सेवा करने वाले संतान के हो जाने से कोई आसक्ति में नहीं फंस सकता उसको अपनी मानोगे तो फंस जाओगे तो मैंने ऐसे भी फंसे हुए माता पिता को देखा है कि जिस संतान को अपना मानती हैं मेरी मेरी बहुत ही परिचित महिला हैं और बड़े ऊंचे व्यक्तित्व की महिला हैं। खूब उन्होंने देश के स्वतंत्र आंदोलन में काम किया है खूब उन्होंने समाज के सुधार का काम किया है बहुत ही विदुषी महिला है उनकी दशा मैंने देखी है एक लड़की है उनके और उसको वो अपनी मान करके आज बहुत पीड़ा पा रही है अपनी मानती है उसको और जितनी इनकी गहरी आसक्ति है उस लड़की के प्रति उतना ही ज्यादा उस लड़की में विरोध है तो वो मिसेस मिसेस करके बात करती है मां से माँ कभी मुंह से गती नहीं और कोई भी अच्छी बात कहे सुझाव में सुनती नहीं है तो अपने दुख से दुखी है उस लड़की के दुख से से दुखी दुखी उस लड़की की संतान के दुख से दुखी है। मैंने एक दिन ऐसी माता जी छोड़ो सयानी हो गई विवाह कर दिया आपने बाल बच्चेदार हो गई अब रहने दो इसको करने को तो काम अपना अपने ढंग से आप चलिए हमारे साथ आश्रम हम में ले चलेंगे आपको ठीक से रखेंगे तो कहने लगे की देव की बहन जी अगर मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी तो ये अपने बच्चों को बहुत दुख देखे तो, तो मैं क्या बताऊं? जीवन के ऐसे ऐसे विकट चित्र मेरे सामने आते हैं कि देख देख करके एकदम हृदय में हलचल मच जाती है हाय भगवान आज्ञा मानने वाली सेवा करने वाली धन कमाने वाली माता पिता की यश कीर्ति बढ़ाने वाली संतान हो और उसकी ममता में कोई फंस जाए तो ये भी एक बात समझो सो भी नहीं गाली देने वाली कटु बोलने वाली परवाह न करने वाली कहना न मानने वाली सेवन करने वाली संतान के पीछे इस प्रकार चिपक जाना कितनी दर्दनाक बात है तो ये मैं उदाहरण के लिए रख रही हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए कि सामान मेरे पास आ गया तो मैं फंस गया कि समाज का काम करने के लिए उसमें घुस गया तो फंस गया सो सब कुछ नहीं अगर इसमें से किसी भी वस्तु को मैं अपना मानू तो मेरी इस भूल से मैं फंसती हूँ और संसार तो जहाँ है वहाँ है जैसा है वैसा है जिसका है उसका है और उसने जो विधान बना दिया उसी पर चल रहा है तुम ममता में फंस जाओ तो अपने अविनाशी आनंद से वंचित हो जाओ और तुम ममता से मुक्त हो जाओ तो तुम भी आनंद मनाओ सृष्टि भी आनंद मनाए सृष्टि सृष्टिकर्ता भी आनंद मनाए दुख का कहीं लेख ही नहीं है कहीं नाम ही नहीं है इसलिए महाराज जी ने स्वधर्म पालन में पहली सलाह हम लोगों को दी कि भाई इस सत्य को तुम स्वीकार करो और ज्ञान पूर्वक यह सत्य तुम्हारे जीवन में सिद्ध रहे दृश्य जगत में कोई भी चीज मेरी व्यक्तिगत नहीं है तो ना कोई वस्तु हमारी व्यक्तिगत हो सकती है और ना हमें अपने लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है जब शरीर को अपना मानो, तो बहुत सी वस्तुओं की जरूरत अपने को पड़ती है ये भी तो एक वस्तु ही है ये भी तो जगत की एक रचना ही है ये भी तो एक दृश्य ही है तो अगर इसको अपना करके हम नहीं मानेंगे तो अपने को इसकी जरूरत नहीं है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है तो ममता भी चली जाएगी कामना भी चली जाएगी चित्त की शुद्धि हो जाएगी आध्यात्मिक विकास हो जाएगा और फिर अपने द्वारा अपने से आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर परम प्रेमास्पद प्रेम स्वरूप प्रभु को अपना मानो तो इस शक्ति की स्वीकृति से अपने जीवन में ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति होती है कौन सा रूप बनाकर आएंगे कैसे आपको रिझाएंगे ये तो वो जाने और आपकी भावना जाने लेकिन मैं जो जानती हूँ वो ये बात है कि जिस दिन से कोई भी मनुष्य अपने हृदय के भाव पक्ष को उस भाव ग्राहक के प्रति जोड़ देता है अपने हृदय के प्रेम भाव को उस प्रेम स्वरूप के प्रति अर्पित कर देता है उसी क्षण से उसके अहम रूपी अणु में ईश्वर विकसित होने लगता है उसकी अंदर की वह दृष्टि खुल जाती है कि जिस दृष्टि में सृष्टि लुप्त तो हो जाती है और जब वो जब भाव भरी दृष्टि से देखना आरंभ करता है तो उसके भाव का आदर करने के लिए वे परम प्रेमास्पद वे बहु तो क्या कहने लगता है जित देखूं तथ श्यामयी है जित देखूं है क्या हो गया लौकिक स्तर से वो स्वयं अपने ऊंचा उठ गया क्या हो गया तो अशारीरी अलौकिक अस्तित्व में उसको चारों ओर अपना प्रेमास्पद ही दिख रहा है और कोई है ही नहीं और कोई हो सकता नहीं प्रेमास्पद है और उनका प्रेम है प्रेमास्पद है और उनका प्रेम है तो प्रीत भरी दृष्टि जब पड़ती है तो उसके रस का अवगाहन के लिए वे परमात्मा ही प्रेमास्पद के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जित देखो तित तू ही तू जित देखो तित श्याम मई है आकाश में नीले नीले सजल बादल आ रहे हैं तो घनश्याम का दर्शन हो रहा है वृक्ष के पत्ते डोल रहे हैं तो घनश्याम की ताली बज रही है बन के पक्षी बोल रहे हैं तो घनश्याम की बंशी बज रही है धरती पर जमुना का नीला जल बह रहा है तो घनश्याम की याद आ रही है तो जिट देखो जित तू ही तू न दृष्टि रही न सृष्टि रही न न न भेद रहा दूरी रही रही भिन्नता यह यह अनमोल अनुभव जिसकी तुलना संसार में कभी किसी से हो ही नहीं सकती यह अनुभव हम सभी भाई बहनों को हो सकता है कब शरीर धर्म और स्वधर्म का पालन करो तब तो अब सोच करके बताइए मुझे कि शरीर धर्म और स्वधर्म के पालन करने में कुछ अधिक खर्चे की जरूरत है जी नहीं है भूखे नंगे रहने की जरूरत है समाज छोड़कर भागने की जरूरत है हम जहां है और जैसे हैं उसी दशा में उसी जगह पर रहते हुए आज ही शरीर धर्म और स्वधर्म का पालन आरंभ कर सकते हैं और आज से ही उसके विलक्षण अनुभव को पा करके सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय हो सकते हैं